प्रवचन साधना में आहार का महत्व अंतर यात्रा प्रवचन तीसरा आत्म केंद्रित होने के तीन उपाय सम्यक आहार सम्यक व्यायाम एवं सम्यक निद्रा जीवन कैसे आत्म हो कैसे वो स्वयं का अनुभव कर सके कैसे आत्म उपलब्धि हो सके इस दिशा में आज दिन की दो चर्चाओं में थोड़ी सी बात हुई है कुछ बातें और पूछी गई हैं उन्हें समझाने के लिए मैं तीन सूत्रों पर और अधिक आपसे बात करूंगा जो प्रश्न आज की चर्चा से संबंधित नहीं है उनके कल और परसों आपसे बात करूंगा जो प्रश्न आज की चर्चा से संबंधित थे, उन्हें मैं तीन सूत्रों में बांट के आपसे बात करता हूं पहली बात मनुष्य स्वानिष्ठ आत्म केंद्रित या नाभि के केंद्र से जीवन की प्रक्रिया को कैसे शुरू करें? तीन और सूत्र महत्वपूर्ण हैं, जिनके माध्यम से नाभि पर सोई हुई ऊर्जा जाग सकती है और नाभि के द्वार से मनुष्य शरीर से भिन्न जो चेतना है उसके अनुभव को उपलब्ध हो सकता है उनमें तीन सूत्रों को पहले आप कहूं फिर उनकी आपसे बात करू पहला सूत्र है सम्यक व्यायाम दूसरा सूत्र है सम्यक आहार और तीसरा सूत्र है सम्यक निद्रा जो व्यक्ति ठीक ठीक श्रम से ठीक ठीक आहार से और ठीक ठीक निद्रा से वंचित हो जाता है वो कभी भी नाभि केंद्रित नहीं हो सकता है और इन तीनों ही चीजों से मनुष्य जाति वंचित हो गई मनुष्य अकेला प्राणी है जिसके आहार का कोई ठिकाना नहीं रहा है बाकी सभी प्राणियों के आहार सुनिश्चित है उनकी मूल प्रवृत्ति उनकी प्रकृति निर्धारित करती है कि वे क्या खाएं और क्या ना खाएं और कितना खाएं और कितना ना खाएं और कब खाएं और कब खाने से रुक जाएं लेकिन मनुष्य बिल्कुल ही इनडिटर्मिनेट है वो बिल्कुल अनिश्चित है न तो उसकी प्रकृति कुछ कहती है कि वो क्या खाए ना उसका बोध कहता है कि वो कितना खाए न उसकी समझ कोई निर्धारण करती है कि वो कब रुक जाए ये कोई भी बातें मनुष्य की सब निर्धारित न होने से मनुष्य का जीवन बहुत अनिश्चित दिशाओं में प्रवृत्त हुआ लेकिन थोड़ी भी समझ हो थोड़ी भी बुद्धिपूर्वक थोड़े भी विचार से थोड़े भी आंख खोल के आदमी जीना शुरू करे तो आहार को सम्यक कर लेना जरा भी कठिन नहीं है अत्यंत आसान बात है उससे ज्यादा आसान कोई बात नहीं हो सकती सम्यक आहार को दो तीन टुकड़ो में बांट कर समझ लेना चाहिए पहली तो बात मनुष्य क्या खाए क्या ना खाए शरीर तो रासायनिक तत्वों से निर्मित होता है शरीर की सारी प्रक्रिया तो अत्यंत रासायनिक अत्यंत केमिकल है अगर एक आदमी के भीतर शराब डाल दी जाए तो शरीर उस रसायन के प्रति प्रवृत्त होगा नसें से मूर्छा से भर जाएगा फिर चाहे वो व्यक्ति कितना ही स्वस्थ कितना ही शांत क्यों ना हो नशे की रासायनिकता उसके शरीर पर परिणाम लाएगी चाहे वो व्यक्ति कितना ही साधु क्यों न हो जहर उसे पिला दिया जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी सुकरात की मृत्यु जहर के पिला देने से हो गई और गांधी की मृत्यु एक गोली के मार देने से हो गई गोली ये नहीं देखती है कि यह आदमी साधु है या असाधु है और जहर भी ये नहीं देखता है कि आदमी सुकरात है या कोई साधारण जन ना ही नशे ये देखते हैं ना भोजन ये देखता है कि आप कौन हैं और क्या है उसके तो सीधे सूत्र है वो शरीर की केमिस्ट्री में शरीर के रसायन में जाके काम करना शुरू कर देते ऐसा कोई भी भोजन जो मादक है मनुष्य की चेतना में बाधा डालना शुरू करता है ऐसा कोई भी भोजन जो उत्तेजक है मनुष्य की चेतना को नुकसान पहुंचाना शुरू करता है ऐसा कोई भी भोजन जो मनुष्य को किसी भी तरह की मूर्छा में उत्तेजना में किसी भी तरह की तीव्रता में किसी भी तरह के विक्षेप में ले जाता हो वो सभी नुकसान करता है और उस सब सबका अंतिम नुकसान और गहरे से गहरा नुकसान ना भी केंद्र पर पहुंचना शुरू हो जाता है। शायद आपको ख्याल ना हो सारी दुनिया में नेचुरोपैथी या नैसर्गिक उपचार मिट्टी की पट्टियों का शाकाहारी भोजन का हल्के भोजन का पानी की पट्टियों का तब बात का प्रयोग करते हैं लेकिन किसी भी नेचुरोपैथ को भी ये ख्याल में नहीं बात आई है कि पानी की पट्टियों का मिट्टी की पट्टियों का या तब बात का जो भी परिणाम होता है वो पानी का उतना नहीं है ना मिट्टी का उतना है बल्कि ना भी केंद्र के ऊपर उनका जो परिणाम होता है उसके कारण वो सारे प्रभाव पड़ते वो प्रभाव ना तो मिट्टी के हैं उतने न पानी के हैं न टब के लेकिन ये सारी चीजें ना भी केंद्र की छिपी हुई ऊर्जा को जिस भांति प्रभावित करती है और वो यदि जागृत हो जाए तो मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य का अवतरण शुरू हो जाता है। लेकिन अभी नेचुरोपैथी को इसका कोई ख्याल नहीं है वे सोचते हैं कि शायद मिट्टी की पट्टी चढ़ाने से ये फायदा हो रहा है पानी में बिठाने से ये फायदा हो रहा है पेट पर कपड़े की गीली पट्टी लगाने से फायदा हो रहा है इसके फायदे है लेकिन मौलिक फायदा तो नाभि केंद्र के सुप्त केंद्रों के जागरण से शुरू होता है ये जो नाभि केंद्र है इसके ऊपर अगर अनाचार किया जाए इस नाभि केंद्र के ऊपर अगर गलत आहार गलत भोजन किया जाए तो वो धीरे धीरे केंद्र सुप्त होता है और उसकी ऊर्जा छीन होती वो दीर दीर है वो धीरे धीरे केंद्र सुप्त होता है अंततः वो करीब करीब सो जाता है उसका हमें कोई पता ही नहीं चलता कि वो भी कोई केंद्र हमें फिर दो ही केंद्रों का पता चलता रहता है एक तो मस्तिष्क में जहां विचार दौड़ते रहते हैं और एक थोड़े हृदय में जहां भावनाएं दौड़ती रहती हैं उसके नीचे हमारे कोई संबंध नहीं रह जाते जितना हल्का आहार होगा जितना कम बोझिल आहार होगा शरीर के ऊपर जो बोझ न लाता उतना ही कीमती और अर्थपूर्ण आपकी अंतर यात्रा प्रारंभ होगी तो सम्यक आहार का पहला तो ध्यान रखना यह है कि वो उत्तेजक न हो मातक ना हो वो भारी ना हो ठीक भोजन के बाद आपको बोझिलता और भारीपन अनुभव नहीं होना चाहिए लेकिन शायद भोजन के बाद हम सभी को भारीपन और बोझिलता अनुभव होती है तो हम गलत भोजन कर रहे हैं यह हमें जान लेना चाहिए एक बहुत बड़े डॉक्टर ने कनेथवाकर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं अपने जीवन भर के अनुभव से ये कहता हूं कि लोग जो भोजन करते हैं उनमें से आधे भोजन से उनका पेट भरता है और आधे भोजनों से हम डॉक्टरों का पेट भरता है अगर वे आधा भोजन करें तो वे बीमार ही नहीं पड़ेंगे और हम डॉक्टरों की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी कुछ लोग इसलिए बीमार रहते हैं कि उन्हें पूरा भोजन नहीं मिलता और कुछ लोग इसलिए बीमार रहते हैं कि उन्हें ज्यादा भोजन मिल जाता कुछ लोग भूख से मरते हैं कुछ लोग भोजन से मरते हैं और भोजन से मरने वालों की संख्या भूख से मरने वालों की संख्या से हम हमेशा ज्यादा रही भूख से मरने वाले बहुत कम लोग एक आदमी भूखा भी रहना चाहे तो कम से कम तीन महीने तक उसके मरने की बहुत कम संभावना है तीन महीने तक तो कोई भी आदमी भूखा रह सकता है लेकिन एक आदमी अगर तीन महीने तक अति भोजन करे तो कोई हालत में जिंदा नहीं रह सकता लेकिन ऐसे ऐसे लोग हुए हैं कि जिनका ख्याल ही हमें हैरानी से भर दे। नीरो हुआ एक बहुत बड़ा बादशाह उसने दो डॉक्टर लगा रखे थे कि वो भोजन करने के बाद उसे वॉमिट करवा दे उसे उल्टी करवा दे ताकि दिन में वो कम से कम पंद्रह बीस बार भोजन करने का आनंद ले सके तो वो खाना खाता फिर दवा देके उसे उल्टी करवा दी जाती ताकि वो फिर से भोजन का आनंद ले सके हम भी क्या कर रहे उसने डॉक्टर घर रख छोड़े थे वो बादशाह था हमने पड़ोस में बसा रखे हम बादशाह नहीं वो रोज उल्टी करवा लेता था हम दो चार महीने में करवाते लेकिन हम करवाते क्या हम गलत खाके इकट्ठा कर लेते हैं फिर डॉक्टर उसको साफ करता है फिर हम गलत खाना शुरू कर देते वो होशियार आदमी था उसने रोज ही व्यवस्था कर ली थी हम दो तीन महीने में करते अगर हम भी बादशाह होते तो हम भी ऐसे ही करते हमारी मजबूरी है हमें हमारे पास इतनी सुविधा नहीं है तो हम इतना नहीं कर पाते नीरो पर हमें हंसी आती है लेकिन हम सब छोटी मोटी मात्रा में नीरो से भिन्न नहीं है ये जो ये जो हमारी असम्यक दृष्टि है भोजन के प्रति ये भारी पड़ती चली जा रही है ये बहुत महंगी पड़ती चली जा रही है और ये उस जगह हमको पहुंचा दी है जहां कि हम किसी तरह जिंदा हैं भोजन हमारा हमें स्वास्थ्य लाता हुआ नहीं मालूम पड़ता बल्कि भोजन बीमारी लाता हुआ मालूम पड़ता और जब भोजन बीमारी लाने लगे तो आश्चर्य की घटना शुरू हो गई ये वैसे ही है कि सूरज सुबह निकले और अंधकार हो जाए ये उतनी ही आकस्मिक और आश्चर्यजनक घटना है लेकिन दुनिया के सारे चिकित्सकों का मत यह है कि आदमी की अधिकतम बीमारियां उसके गलत भोजन की बीमारियां तो पहली बात प्रत्येक व्यक्ति को इस संबंध में बहुत बोध और होश से चलना चाहिए साधक के लिए मैं कह रहा हूं ये साधक को यह ध्यान में रखना जरूरी है कि वो क्या खाता है कितना खाता है और उसके परिणाम उसके शरीर पर क्या है और अगर एक आदमी दो चार महीने ध्यान पूर्वक प्रयोग करे तो वो अपने योग अपने शरीर को समता और शांति और स्वास्थ्य देने वाले भोजन की तलाश जरूर कर लेगा इसमें कोई कठिनाई नहीं लेकिन हम ध्यान ही नहीं देते हैं इसलिए हम कभी तलाश ही नहीं कर पाते हम कभी खोज ही नहीं पाते दूसरी बात भोजन के संबंध में जो हम खाते हैं उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम उसे किस भाव दशा में खाते हैं। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण आप क्या खाते हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह महत्वपूर्ण है कि आप किस भाव दशा में खाते हैं? आप आनंदित खाते हैं या दुखी उदास और चिंता से भरे हुए खाते हैं अगर आप चिंता से खा रहे हैं तो श्रेष्ठतम भोजन के परिणाम भी पॉइनस होंगे जहरीले होंगे और अगर आप आनंद से खा रहे हैं तो कई बार संभावना भी है कि जहर भी आप पर पूरे परिणाम न ला पाए इसकी बहुत संभावना है। आप कैसे खाते हैं किस चित्त दशा में रूस में एक बहुत बड़ा मनोविज्ञानिक था पीछे पावलफ उसने जानवरों पर कुछ प्रयोग किए और वो इस नतीजे पे पहुंचा जो बड़े हैरानी का है वो कुछ कुत्तों पे प्रयोग कर रहा था कुछ बिल्लियों पे प्रयोग कर रहा था उसने एक बिल्ली को भोजन दिया और सामने उसके एक्सरे मशीन लगा रखी थी जिससे वो देख रहा था कि उस उस बिल्ली के पेट में क्या हो रहा है भोजन के बाद भोजन पेट में गया और भोजन के जाते ही पेट ने उस भोजन को पचाने वाले रस छोड़े तभी एक कुत्ते को भी खिड़की के भीतर ले आया गया कुत्ता भोंका बिल्ली देख के डर गई और एक्सरे की मशीन ने बताया कि उसके रस भीतर छूटने बंद हो गए पेट बंद हो गया, गया, सिकुड़ फिर कुत्ते को बाहर निकाल दिया गया लेकिन घंटे तक पेट उसी हालत में पड़ा रहा फिर भोजन के पचाने की क्रिया शुरू नहीं हुई और छह घंटे में भोजन सब शांत हो गया और छह घंटे के बाद जब रस छूटने शुरू हुए तो वो भोजन सब ठंडा हो चुका था उस भोजन को बचाना कठिन हो गया बिल्ली के मन में चिंता पकड़ गई कुत्ते की मौजूदगी और पेट ने अपना काम बंद कर दिया हमारी हालत क्या होगी हम तो चिंता में ही 24 घंटे जीते तो हम जो भोजन करते होंगे वो कैसे पच जाता है ये मेरे है ये बिल्कुल चमत्कार ये भगवान कैसे करता है हमारे बावजूद करता है हमारी कोई इच्छा उसके पचने की नहीं है ये कैसे पच जाता है ये बिल्कुल आश्चर्य है और हम कैसे जिंदा रह लेते हैं ये भी एक आश्चर्य भाव दशा आनंदपूर्ण प्रसाद पूर्ण निश्चित होनी चाहिए लेकिन हमारे घरों में हमारे भोजन की जो टेबल है या हमारा चौका जो है वो सबसे ज्यादा विषादपूर्ण अवस्था में पत्नी दिन भर प्रतीक्षा करती है कि पति कब घर खाने आ जाए चौबीस घंटे का जो भी रोग और बीमारी इकट्ठी हो गई है वो पति की थाली पर ही उसकी निकलती और उसे पता नहीं कि वो दुश्मन का काम कर रही उसे पता नहीं वो जहर डाल रही थाली और पति भी घबराया हुआ दिन भर की चिंता से भरा हुआ थाली पर किसी तरह भोजन को पेट में डाल के हट जाता है उसे पता नहीं कि एक अत्यंत प्रार्थना पूर्ण कृत्य था जो उसने इतनी जल्दी में किया है और भाग खड़ा हुआ है ये कोई ऐसा कृत्य नहीं था कि जल्दी में किया जाए ये उसी तरह किए जाने योग्य था जैसे कोई मंदिर में प्रवेश करता है जैसे कोई प्रार्थना करने बैठता है जैसे कोई वीणा बजाने बैठता है जैसे कोई किसी को प्रेम करता है और उसे गीत सुनाता है ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था वो शरीर के लिए भोजन पहुंचा रहा था यह अत्यंत आनंद की भाव दशा में ही पहुंचाया जाना चाहिए यह प्रेमपूर्ण और प्रार्थनापूर्ण पूर्ण कृत्य होना चाहिए जितने आनंद की जितनी निश्चिंत और जितनी उल्लास से भरी भाव दशा में कोई भोजन ले सकता है उतना ही उसका भोजन सम्यक होता चला जाता है। हिंसक भोजन यही नहीं है कि कोई आदमी मांसाहार करता हो हिंसक भोजन यह भी है कि कोई आदमी क्रोध से आहार करता हो ये दोनों ही वायलेंट ये दोनों ही हिंसक क्रोध से भोजन करते वक्त दुख में चिंता में भोजन करते वक्त भी आदमी हिंसक आहार ही कर रहा है क्योंकि उसे इस बात का पता ही नहीं है कि वो जब किसी और का मांस लाके खा लेता है तब तो हिंसक होता ही है लेकिन जब क्रोध और चिंता में उसका अपना मांस भीतर जलता हो तब वो जो भोजन कर रहा है वो भी अहिंसक नहीं हो सकता है वहां भी हिंसा मौजूद है सम्यक आहार का दूसरा हिस्सा है कि आप अत्यंत शांत अत्यंत आनंदपूर्ण अवस्था में भोजन करें और अगर ऐसी अवस्था न मिल पाए तो उचित है कि थोड़ी देर भूखे रह जाए उस अवस्था की प्रतीक्षा करें जब मन पूरा तैयार हो तभी भोजन पर उपस्थित होना जरूरी है कितनी देर मन तैयार नहीं होगा मन के तैयार होने का अगर ख्याल हो तो एक दिन मन भूखा रहेगा कितनी देर भूखा रहेगा मन को तैयार होना पड़ेगा मन तैयार हो जाता है लेकिन हमने कभी उसकी फिक्र नहीं की हमने भोजन डाल लेने को बिल्कुल मैकेनिकल एक यांत्रिक क्रिया बना रखी है कि शरीर में भोजन डाल देना है और उठ जाना है वो कोई साइकोलॉजिकल प्रोसेस वो कोई मानसिक प्रक्रिया नहीं रही है। ये घातक बात है शरीर के तल पर सम्यक आहार स्वास्थ्यपूर्ण हो अनुत्तेजनापूर्ण हो अहिंसक हो और चित्त के आधार पर आनंदपूर्ण चित्त की दशा हो प्रसादपूर्ण मन हो प्रसन्न हो और आत्मा के तल पर कृतज्ञता का बोध हो धन्यवाद का भाव ये तीन बातें भोजन को सम्यक बनाती हैं। मुझे भोजन उपलब्ध हुआ है ये बहुत बड़ी धन्यता है मुझे एक दिन और जीने को मिला है ये बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड है आज सुबह में फिर जीवित उठाया हूं आज फिर सूरज ने रोशनी की है आज फिर चांद मुझे देखने को मिलेगा आज मैं फिर जीवित हूं जरूरी नहीं था कि मैं आज जीवित होता आज मैं कब्र में भी हो सकता था लेकिन आज मुझे फिर जीवन मिला है और मेरे द्वारा कुछ भी कमाई नहीं की गई जीवन पाने को जीवन मुझे मुफ्त में मुफ्त मिला है इसके लिए कम से कम धन्यवाद का मन में अनुग्रह का ग्रेटिट्यूड का कोई भाव होना चाहिए भोजन हम कर रहे हैं पानी हम पी रहे हैं श्वास हम ले रहे हैं इस सबके प्रति अनुग्रह का बोध होना चाहिए समस्त जीवन के प्रति समस्त जगत के प्रति समस्त सृष्टि के प्रति समस्त प्रकृति के प्रति परमात्मा के प्रति एक अनुग्रह का बोध होना चाहिए कि मुझे एक दिन और जीवन का मिला मुझे एक दिन और भोजन मिला मैंने एक दिन और सूरज देखा मैंने आज और फूल खिले देखे आज मैं और जीवित था रविंद्रनाथ की मृत्यु आई उसके दो दिन पहले उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि हे परमात्मा मैं कितना अनुग्रहीित हूं कैसे कहूं तूने मुझे जीवन दिया जिसे जीवन पाने की कोई भी पात्रता ना थी तूने मुझे श्वास दी जिसके श्वास पाने का कोई अधिकार ना था तूने मुझे सौंदर्य के आनंद के अनुभव दिए जिनके लिए मैंने कोई भी कमाई ना की थी तो मैं धन्य रहा हूं और तेरे बोझ से अनुग्रह के बोझ गया हूं और अगर तेरे इस जीवन में मैंने कोई दुख पाया हो कोई पीड़ा पाई हो कोई चिंता पाई हो तो वो मेरा कसूर रहा होगा तेरा जीवन तो बहुत बहुत आनंदपूर्ण था। वो मेरी कोई भूल रही होगी तो मैं नहीं कहता हूं तो उससे कि मुझे मुक्ति दे दे जीवन से अगर तू मुझे फिर से योग्य समझे तो बार बार मुझे जीवन में भेज देना तेरा जीवन अत्यंत आनंदपूर्ण था और मैं अनुग्रहित ये जो भाव है ये जो कृतज्ञता का भाव है वो समस्त जीवन के साथ संयुक्त होना चाहिए आहार के साथ तो बहुत विशेष रूप से तो ही आहार सम्यक हो पाता है दूसरी बात है सम्यक श्रम वो भी जीवन से विचिन्न हो गया वो भी अलग हो गया श्रम एक लज्जापूर्ण कृत्य हो गया वो एक शर्म की बात हो गई एक पश्चिम के विचारक आलबेर काम ने अपने एक पत्र में मजाक में लिखा है कि एक जमाना ऐसा भी आएगा कि लोग अपना प्रेम भी नौकर के द्वारा करवा लेंगे अगर किसी को किसी से प्रेम हो जाएगा तो नौकर लगा देगा बीच में कि तू मेरी तरफ से प्रेम कर ये संभावना किसी दिन घट सकती है क्योंकि और सब तो हम दूसरों से करवाना शुरू कर दिए सिर्फ प्रेम भर एक बात रह गई जो हम खुद ही करते हैं प्रार्थना हम दूसरे से करवाते एक पुरोहित को रखवा लेते कहते हमारी तरफ से प्रार्थना कर दो हमारी तरफ से यज्ञ कर दो मंदिर में एक पुजारी पाल लेते हैं उससे कहते हैं तुम हमारी तरफ से पूजा कर देना प्रार्थना और पूजा भी हम नौकरों से करवा लेते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं है जब परमात्मा से प्रेम का कृत्य हम नौकरों से करवा लेते हैं तो कोई बहुत कठिन नहीं है कि किसी दिन समझदार आदमी अपना प्रेम भी नौकरों से करवा ले इसमें कौन सी कठिनाई और जो नहीं नौकरों से करवा सकेंगे वो लज्जित होंगे कि हम गरीब आदमी हमको खुद ही अपना प्रेम करना पड़ेगा ठीक भी है ये संभव हो सकता है क्योंकि जीवन में और बहुत कुछ महत्वपूर्ण है जो हमने नौकरों से करवाना शुरू कर दिया और हमें इस बात का पता ही नहीं है कि उसको खो के हमने क्या खो दिया है सारे जीवन की जो भी शक्ति है वो सब खो गई है क्योंकि मनुष्य का शरीर मनुष्य के प्राण किसी विशिष्ट श्रम के लिए निर्मित है और उस सारे श्रम से उसे खाली छोड़ दिया गया भी मनुष्य की चेतना और ऊर्जा को जगाने के लिए अनिवार्य हिस्सा है अब्राहम लिंकन एक दिन सुबह सुबह अपने घर बैठा अपने जूतों पर पालिस करता था उसका एक मित्र आया और उस मित्र ने कहा लिंकन ये क्या करते हो तुम खुद ही अपने जूतों पर पालिश करते हो लिंकन ने कहा तुमने मुझे हैरानी में डाल दिया तुम क्या दूसरों के जूतों पर पालिश करते <laughs> ना, अपने ही जूतों पर पालिश कर रही हूं तुम क्या दूसरों के जूतों पर पालिश करते उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो दूसरों से करवाता हूं लिंकन ने कहा दूसरों के जूतों पर पालिश करने से भी बुरी बात यह है कि तुम किसी आदमी से जूते पे पालिश करवाओ इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जीवन से सीधे संबंध हम खो रहे हैं जीवन के साथ हमारे सीधे संबंध श्रम के संबंध थे प्रकृति के साथ हमारे सीधे संबंध हमारे श्रम के संबंध थे कन्फ्यूशियस के जमाने में कोई तीन हजार वर्ष पहले कन्फ्यूसियस एक गांव में घूमने गया था उसने एक बगीचे में एक माली को देखा एक बूढ़ा माली कुए से पानी खींच रहा है बूढ़े माली का कुएं से पानी खींचना बड़ा कष्टपूर्ण है वो बुढ़ा लगा हुआ है पानी को जहां बैल लगाए है जाते हैं वहां बुढ़ा लगा हुआ है और उसका जवान लड़का लगा हुआ है वो दोनों पानी खींच रहे हैं। वो बूढ़ा बहुत बूढ़ा है कंफ्यू को ख्याल हुआ क्या इस बूढ़े को अब तक पता नहीं है कि बैलों या घोड़ों से पानी खींचा जाने लगा है ये खुद ही लगा हुआ खींच रहा है ये कहां के पुराने ढंग को अख्तियार किए हुए तो वो बूढ़ा आदमी के पास कन्फ्यूश गया और उससे बोला कि मेरे मित्र क्या तुम्हें पता नहीं है नई इजाद हो गई है लोग घोड़े और बैलों को जोत के पानी खींचते हैं तुम खुद लगे हुए उस बूढ़े ने कहा धीरे बोलो धीरे बोलो क्योंकि मुझे तो कुछ खतरा नहीं लेकिन मेरा जवान लड़का ना सुन ले कन्फ्यूशन का तुम्हारा मतलब मुझे सब ईजाद पत, पता है लेकिन सब ईजाद आदमी को श्रम से दूर करने वाली और मैं नहीं चाहता कि मेरा लड़का श्रम से दूर हो जाए क्योंकि जिस दिन वो श्रम से दूर होगा उसी दिन जीवन से भी दूर हो जाएगा जीवन और श्रम समान्थक है जीवन और श्रम एक ही अर्थ रखते हैं लेकिन धीरे धीरे हम उनको धन्यभागी कहने लगे जिनको श्रम नहीं करना पड़ता है और उनको अभाग्य कहने लगे जिनको श्रम करना पड़ता है और यह हुआ भी एक अर्थ में बहुत से लोगों ने श्रम करना छोड़ दिया तो कुछ लोगों पर बहुत श्रम पड़ गया बहुत श्रम प्राण ले लेता है कम श्रम भी प्राण ले लेता है इसलिए मैंने कहा सम्यक श्रम श्रम का ठीक ठीक विभाजन हर आदमी के हाथ में श्रम होना चाहिए और जितनी तीव्रता से और जितने आनंद से और जितने अहोभाव से कोई आदमी श्रम के जीवन में प्रवृत्त होगा उतना ही पाएगा कि उसकी जीवन धारा मस्तिष्क से उतर के नाभि के करीब आनी शुरू हो गई क्योंकि श्रम के लिए मस्तिष्क की कोई जरूरत नहीं होती श्रम के लिए हृदय की भी कोई जरूरत नहीं होती श्रम तो सीधा नाभि से ही ऊर्जा को ग्रहण करता है और निकलता है थोड़ा श्रम ठीक आहार के साथ साथ थोड़ा श्रम अत्यंत आवश्यक है और ये इसलिए नहीं कि यह किसी और के हित में है कि आप गरीब की सेवा करें तो ये गरीब के हित में कि आप जाके गांव में खेतीबाड़ी करें तो ये किसानों के हित में कि आप कोई श्रम करेंगे तो बहुत बड़ी समाज सेवा कर रहे हैं झूठी है ये बातें ये आपके हित में है और किसी के हित में नहीं किसी के और के हित का इससे कोई संबंध नहीं किसी और का हित इससे हो जाए वो बिल्कुल दूसरी बात है लेकिन ये आपके हित में चर्चिल रिटायर हो गया था पीछे तो मेरे एक मित्र उससे मिलने गए और उसके घर गए, वो अपनी बगिया में उस बुढ़ापे में खोद के कुछ पौधे लगा रहा था तो मेरे मित्र ने उनसे कुछ राजनीति के प्रश्न पूछे चर्चिल ने कहा छोड़ो भी वो बात खत्म हो गई अगर अब मुझसे कुछ पूछना है तो दो चीजों के बाबत पूछ सकते हो अगर बाइबल के बाबत कुछ पूछना है तो इधर मैं पढ़ता हूं और बागवानी के संबंध में पूछना है तो इधर मैं बागवानी करता हूं बाकी अब राजनीति के संबंध में मुझे कोई कोई मतलब नहीं हो गई वो दौड़ खत्म अब मैं श्रम कर रहा हूं और प्रार्थना कर रहा हूं लौट के मुझसे कहने लगे कि मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि किसा आदमी मैं सोचता था कुछ उत्तर देगा उसने कहा किये, किये, श्रम और एक ही अर्थ रखते दोनों पर्याय वाची और जिस दिन श्रम प्रार्थना हो जाता है और जिस दिन प्रार्थना श्रम बन जाती है उस दिन सम्यक श्रम उपलब्ध होता है थोड़ा श्रम अत्यंत आवश्यक है लेकिन श्रम की तरफ ध्यान नहीं गया नहीं गया भारत के सन्यासियों का भी ध्यान क्योंकि उन्होंने श्रम से अपने हाथ अलग खींच लिए, श्रम करने का उन्हें सवाल नहीं था वे दूर हट गए धनपति इसलिए दूर हट गया क्योंकि उसके पास धन था वो श्रम खरीद सकता था सन्यासी इसलिए दूर हट गए उन्हें संसार से कुछ लेना देना ना था उन्हें कुछ पैदा न करना था पैसा न कमाना था उन्हें श्रम की जरूरत क्या थी परिणाम यह हुआ कि समाज के दो आदरणीय वर्ग श्रम से दूर हट गए तो श्रम जिनके हाथ में रह गया वो धीरे धीरे अनादरणीय हो गए श्रम का साधक की दृष्टि से कह रहा हूं मैं अत्यंत बहुमूल्य अर्थ और उपादेता है इसलिए नहीं कि उससे आप कुछ पैदा कर लेंगे बल्कि इसलिए कि जितना आप श्रम में प्रवृत्त होंगे आपकी चेतना धारा केंद्रीय होने लगेगी मस्तिष्क से नीचे उतरने शुरू होगी उत्पादक ही वो श्रम यह भी जरूरी नहीं है अनुत्पादक भी हो सकता है व्यायाम भी हो सकता है लेकिन कुछ श्रम शरीर की पूरी स्फूर्ति और प्राणों की पूरी सजगता के लिए और चित्त की पूरी जागृति के लिए अत्यंत आवश्यक है ये दूसरा हिस्सा है लेकिन इस हिस्से में भी भूल हो सकती है जिससे भोजन के हिस्से में भूल होती है या तो कोई कम भोजन करता है या कोई ज्यादा भोजन कर लेता है वैसी भूल यहां भी हो सकती है या तो कोई श्रम नहीं करता या फिर ज्यादा श्रम कर सकता है पहलवान ज्यादा श्रम कर लेते हैं वो रुग्ण अवस्था है पहलवान कोई स्वस्थ आदमी नहीं पहलवान शरीर पर अति भार डाल रहा है और शरीर के साथ बलात्कार कर रहा है तो शरीर के साथ बलात्कार किया जाए तो शरीर के कुछ अंग कुछ मसल्स अधिक विकसित हो सकते हैं लेकिन कोई पहलवान ज्यादा नहीं जीता और कोई पहलवान स्वस्थ नहीं मरता यह आपको पता है चाहे गामा हो चाहे सेंडो हो चाहे दुनिया के कोई बड़े से बड़े शरीर के पहलवान हो वे सभी अस्वस्थ मरते हैं जल्दी मरते हैं और खतरनाक बीमारियों से मरते हैं शरीर के साथ बलात्कार मसल्स को फुला सकता है शरीर को दर्शनीय बना सकता है एग्जीबिशन के योग बना सकता है लेकिन एग्जीबिशन प्रदर्शन और जिंदगी में बड़ा फर्क जीने में और स्वस्थ होने में और प्रदर्शनी योग्य होने में बड़ा फर्क है तो ना तो कम और ना ज्यादा हर व्यक्ति को खोज लेना चाहिए अपने योग अपने शरीर के योग कि वो कितना श्रम करे कि ज्यादा स्वस्थ और ताजा जी सके जितनी ताजगी होगी जितना भीतर स्वस्थ हवा होगी जितनी श्वास श्वास आनंद होगी उतना ही जीवन आंतरिक होने में सक्षम होता है। वेल ने एक ने, एक फ्रेंच बड़ी अद्भुत बात अपनी आत्मकथा में लिखी है उसने लिखा है कि मैं 30 वर्ष की उम्र तक हम में सब बीमार थी मेरे सिर में दर्द था अस्वस्थ थी लेकिन ये तो मुझे 40 साल की उम्र में पता चला कि मैं 30 साल तक सांस सांस नास्तिक भी थी और जब मैं स्वस्थ हुई तो मुझे पता नहीं कि मैं कब आस्तिक हो गई और यह तो बाद में सोचने पर मुझे दिखाई पड़ा कि मेरे बीमार और रुग्ण होने का संबंध भी मेरी नास्तिकता से था जो आदमी रुग्ण और बीमार है वो परमात्मा के प्रति धन्यवाद से भरा हुआ नहीं हो सकता उसके मन में थैंकफुलनेस नहीं हो सकती परमात्मा के प्रति उसके मन में क्रोध ही होता है और जिसके प्रति क्रोध हो उसको स्वीकार करना असंभव है और जिसके प्रति क्रोध हो वो तो ना हो यही भावना होती है कि वो ना हो तो अगर जीवन ठीक श्रम और ठीक व्यायाम पर एक विशिष्ट स्वास्थ्य के संतुलन को नहीं पाता है तो आपके चित्त में जीवन के मूल्यों के प्रति एक निषेध का भाव एक निगेटिव वैल्यू एक विरोध का भाव एक विद्रोह का भाव होना स्वाभाविक है सम्यक श्रम परम आस्तिकता की सीढ़ियों में एक अनिवार्य सीढ़ी तीसरी बात है सम्यक निद्रा भोजन अव्यवस्थित हुआ है श्रम अराजक हो गया है और निद्रा की तो बिल्कुल ही हत्या की गई मनुष्य जाति की सभ्यता के विकास में सबसे ज्यादा जिस चीज को हानि पहुंची है वो निद्रा है जिस दिन से आदमी ने प्रकाश की ईजाद की उसी दिन से निद्रा के साथ उपद्रव शुरू हो गए और फिर जैसे जैसे आदमी के हाथ में साधन आते गए उसे ऐसा लगने लगा कि निद्रा एक अनावश्यक बात है समय खराब होता है जितनी देर हम नींद में रहते हैं समय फिजूल गया तो जितनी कम नींद से चल जाए उतना अच्छा क्योंकि नींद का भी कोई जीवन की गहरी प्रक्रियाओं में दान है कंट्रीब्यूशन है ये तो ख्याल में नहीं आता नींद का समय तो व्यर्थ गया समय तो जितने कम सोले उतना अच्छा जितने जल्दी ये नींद से निपटारा हो जाए उतना अच्छा एक तरफ तो इस तरह के लोग थे जिन्होंने नींद को कम करने की दिशा शुरू की और दूसरी तरफ सातु सं थे उनको ऐसा लगा कि नींद जो है मूर्छा जो है ये शायद आत्मज्ञान की या आत्मावस्था की उल्टी अवस्था है निद्रा तो निद्रा लेना ठीक नहीं है तो जितनी कम नींद ली जाए उतना ही अच्छा है और भी साधुओं को एक कठिनाई थी कि उन्होंने चित्त में बहुत से सप्रेशन इकट्ठे कर दिए बहुत से दमन इकट्ठे कर लिए नींद में उनके दमन उठ के दिखाई पड़ने लगे सपनों में आने लगे तो नींद से एक भय पैदा हो गया क्योंकि नींद में वे सारी बातें आने लगी जिनको दिन में उन्होंने अपने से दूर रखा है जिन स्त्रियों को छोड़कर वे जंगल में भाग आए हैं नींद में वे स्त्रियां मौजूद होने लगी वे सपनों में दिखाई पड़ने लगे, जिस धन को जिस यश को छोड़कर वे चले आए हैं सपने में उनका पीछा करने लगा तो उन्हें ऐसा लगा कि नींद तो बड़ी खतरनाक है हमारे बस के बाहर है तो जितनी कम नींद हो उतना अच्छा तो साधुओं ने सारी दुनिया में खवा पैदा की कि नींद कुछ गैर आध्यात्मिक अनस्पिरिचुअल बात है यह अत्यंत मूर्तापूर्ण बात एक तरफ वे लोग थे जिन्होंने नींद का विरोध किया क्योंकि ऐसा लगा फिजूल है नींद इतनी सोने की क्या जरूरत है जितनी देर हम जागेंगे उतना ही ठीक है क्योंकि गणित और हिसाब लगाने वाले स्टेटिक्स जोड़ने वाले लोग बड़े अद्भुत हैं। उन्होंने हिसाब लगा लिया कि एक आदमी आठ घंटे सोता है तो समझो कि दिन का तिहाई हिस्सा तो सोने में चला गया और एक आदमी अगर 60 साल जीता है तो बीस साल तो फिजुल गए बीस साल बिल्कुल बेकार चले गए साठ साल की उम्र चालीस ही साल की रह गई फिर उन्होंने और हिसाब लगा लिया उन्होंने हिसाब लगा लिया कि एक आदमी कितनी देर में खाना खाता है कितनी देर में कपड़े पहनता है कितनी देर में दाढ़ी बनाता है कितनी देर में स्नान लगाता है सब हिसाब लगा कर उन्होंने बताया कि तो सब जिंदगी बेकार चली जाती आखिर में उतना समय कम करते चले गए तो पता चला की दिखाई पड़ता है कि आदमी साठ साल जिया बीस साल नींद में चले गए कुछ साल भोजन में चले गए कुछ साल स्नान करने में चले गए कुछ खाना खाने में चले गए कुछ अखबार पढ़ने में चले गए सब बेकार चला गया जिंदगी में कुछ बसता नहीं तो उन्होंने एक घबराहट पैदा कर दी कि जितनी जिंदगी बचानी हो उतना इनमें कटौती करो तो नींद सबसे ज्यादा समय ले लेती है आदमी का तो इसमें कटौती कर दो एक उन्होंने कटौती करवाई और सारी दुनिया में एक नींद विरोधी हवा फैला दी दूसरी तरफ साधु सं नींद को अनस्पिरिचुअल कह दिया कि गैर आध्यात्मिक तो कम से कम सो वो उतना ज्यादा साधु है जो जितना कम सोता है बिल्कुल ना सो तो परम साधु ये दो बातों ने नींद की हत्या की और नींद की हत्या के साथ ही मनुष्य के जीवन के सारे गहरे केंद्र हिल गए अब व्यवस्थित हो गए अब अपरुटेड हो गए हमें पता ही नहीं चला कि मनुष्य के जीवन में जो इतना अस्वास्थ आया इतना असंतुलन आया उसके पीछे निद्रा की कमी काम कर गई जो आदमी ठीक से नहीं सो पाता वह आदमी ठीक से जी ही नहीं सकता निद्रा फिजूल नहीं है आठ घंटे व्यर्थ नहीं जा रहे हैं बल्कि आठ घंटे आप सोते हैं इसलिए आप सोलह घंटे जाग पाते नहीं तो आप सोलह घंटे जाग नहीं सकते वह आठ घंटों में जीवन ऊर्जा इकट्ठी होती है प्राण पुनरुजीवित होते हैं और आपके मस्तिष्क के और हृदय के, के केंद्र शांत हो जाते हैं और नाभि के केंद्र से जीवन चलता है आठ घंटे तक निद्रा में आप वापस प्रकृति के के साथ एक हो गए होते हैं इसलिए जीवित होते हैं अगर किसी आदमी को सताना हो टॉर्चर करना हो तो उसे नींद से रोकना सबसे बढ़िया तरकीब हजारों साल में ईजाद की गई उससे आगे नहीं बढ़ा जा सका आप तक में या हिटलर ने जर्मनी में जिन कैदियों को सताया उनमें सबसे सताने की जो तरकीब काम में लाई गई वो नींद सोने मत दो किसी कैदी को बस उसकी जिंदगी में इतना टार्चर पैदा हो जाता है जिसका हिसाब तो कैदियों के पास आदमी लगा रहा छोड़े थे सबसे पहले चीनियों ने इजाद की थी ये बात आज से दो साल पहले कि वो आदमी को सोने नहीं देते थे जिसको सताना उन्होंने बड़ी सस्ती तरकीब निकाली थी एक कोठरी में उसको खड़ा कर देते थे कोठरी इतनी सकड़ी होती थी कि वो हिलडुल नहीं सकता था ना बैठ सकता था ना लेट सकता था और उसके सिर पर बूंद बूंद पानी टपकाते रहते ऊपर से तो टप टप टप वो उसके सिर पर पड़ता रहता तो वो और हिलडुल सकता नहीं बैठ सकता नहीं लेट सकता नहीं ज्यादा ज्यादा बारह घंटे सोलह घंटे अट्ठारह घंटे और आदमी चिल्लाने लगता चीखने लगता कि मैं मर जाऊंगा मुझे बचाओ मुझे बाहर निकालो वो कहते कि फिर बता दो जो बातें तुम छिपा रहे हो तीन दिन से ज्यादा साहस साहस वाला आदमी भी थक जाता इधर जर्मनी में हिटलर ने और स्टेलिन ने भी रूस में यही किया लाखों लोगों के साथ तो उनको जगा रखो उनको सोने मत दो इससे ज्यादा टॉर्चर किए नहीं जा सकता किसी आदमी की हत्या कर दो पीड़ा नहीं होती जितना उस आदमी को न सोने दो क्योंकि सोकर ही वो जो खोया है उसे वापस पाता है और अगर न सो पाए ना सो पाए न सो पाए तो खोता चला जाता है और वापस कुछ भी उपलब्ध नहीं होता वो रिक्त और खाली हो जाता है एम्पटी हो जाता है। हम सब करीब करीब खाली जिससे लोग क्योंकि उपलब्ध करने के द्वार हमारे बंद और खोने के द्वार हमारे वर्त चले गए नींद वापिस लौटानी जरूरी है और अगर 100-200 वर्षों के लिए सारी दुनिया में कोई कानूनी व्यवस्था की जा सके कि आदमी को मजबूरी में सो ही जाना पड़े कोई और उपाय न रहे तो मनुष्य जाति के मानसिक स्वास्थ्य के लिए इससे बड़ा कोई कदम नहीं उठाया जा सकता साधक के लिए तो बहुत ध्यान देना जरूरी है कि वो ठीक से सोए और काफी सोए और ये भी समझ लेना जरूरी है कि सम्यक निद्रा हर आदमी के लिए अलग होगी सभी आदमियों के लिए बराबर नहीं होगी क्योंकि हर आदमी के शरीर की जरूरत अलग है उम्र की जरूरत अलग है और कई दूसरे तत्व हैं जिनकी जरूरत अलग है बच्चा जब मां के पेट में होता है 24 घंटे सोता है क्योंकि उस वक्त बच्चे के सब स्नायु बन रहे होते हैं पूरी नींद की जरूरत है 24 घंटे सोया रहेगा तो ही ठीक से शरीर उसका विकसित हो पाएगा जो बच्चे लंगड़े लूले पैदा हो जाते हैं या काने या लंगड़े हो सकता है बीच बीच में जग जाते हैं या और भी गड़बड़ हो जाती है हो सकता है किसी दिन विज्ञान इस बात को समझ पाए कि जो बच्चे मां के पेट में ही किसी तरह से जग जाते हैं वो बच्चे अपंग हो जाएंगे उनके कोई अंग विकसित होने से रह जाएंगे चौबीस घंटे पेट में सोया रहना जरूरी है क्योंकि पूरी शरीर निर्मित होता है पूरा शरीर विकसित होता है नींद बहुत गहरी जरूरी है तभी शरीर की सारी क्रियाएं काम कर सकती है फिर बच्चा पैदा होता है तो बीस घंटे सोता है फिर वो अठारह घंटे फिर चौदह घंटे सोता है अभी उसका शरीर बन, बन रहा है जैसे जैसे उसका शरीर परिपक्व होता चला जाता है वैसे वैसे नींद कम हो जाती है आखिर में वो आठ घंटे और छह घंटे के करीब फिर हो जाती है फिर बूढ़े आदमी की नींद कम हो जाती है और पांच घंटे चार घंटे भी हो जाती है तीन घंटे भी हो जाती क्योंकि बूढ़े आदमी के शरीर में फिर बनने का उपक्रम बंद हो जाता है फिर उसे वापस रोज उतनी नींद की आवश्यकता नहीं रह जाती क्योंकि अब उसकी मृत्यु करीब आ रही अगर वो उतना ही सोता रहे जितना बच्चा सोता है तो बूढ़ा आदमी भी मर नहीं सकता मरना मुश्किल हो जाए मरने के लिए जरूरी है कि नींद कम होती चली जाए और जीवन के लिए जरूरी है कि नींद गहरी हो इसलिए बूढ़ा आदमी क्रम कम सोने लगता है बच्चा ज्यादा सोता है लेकिन अगर बूढ़े भी बच्चों के साथ वही व्यवहार करें जो खुद के साथ करते हैं तो खतरा हो जाता है और बूढ़े अक्सर करते हैं बूढ़े बच्चों को भी बूढ़ा समझ के व्यवहार करते हैं उनको भी उठाते हैं कि उठो तीन चार बज गए उठो उनको पता नहीं कि तुम बूढ़े हो तुम चार बजे उठ गए हो ये बिल्कुल ठीक है लेकिन बच्चे चार बजे नहीं उठ सकते और उठाना गलत है बच्चे की शरीर की प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाना बच्चे के साथ बहुत अहित है ये बात एक बच्चा मुझसे कह रहा था कि मेरी माँ भी बड़ी अजीब है जब रात को मुझे नींद नहीं आती तब जबरदस्ती मुझे सुलाती है और जब मुझे नींद आती है सुबह तब जबरदस्ती मुझे उठाती है मेरे को समझ में नहीं आता कि जब मुझे नींद नहीं आती तब मुझे सुलाया जाता है और जब मुझे नींद आती तब मुझे उठाया जाता है तो वो मुझसे बोला कि मेरी माँ को आप समझा दे दुनिया को आप समझाते मेरी मां की कुछ समझ में आ जाता ये उल्टे ही क्यों करती बच्चों के साथ बूढ़ों जैसा व्यवहार निरंतर होता है हमें ख्याल ही नहीं और फिर किताबों में लिखे हुए बंधे हुए सूत्र हैं स्टैंडर्ड सूत्र हैं उनके अनुसार आदमी जीने लगता है आपको शायद पता ना हो नवीनतम खोजबीन ये कहती है कि हर आदमी के लिए उठने का समय भी एक नहीं हो सकता जैसा हमेशा कहा जाता है कि पांच बजे उठाना सबके में है ये बात बिल्कुल ही अवैज्ञानिक और गलत है सबके हित में नहीं है कुछ लोगों के हित में हो सकता है कुछ लोगों के अहित में हो सकता है चौबीस घंटे में कोई तीन घंटे के लिए शरीर का तापमान नीचे गिर जाता है हर आदमी का और जिन तीन घंटों में तापमान नीचे गिरता है वे ही तीन घंटे उसके लिए सबसे गहरी नींद के घंटे होते अगर उन तीन घंटों में उसे उठा दिया जाए तो उसका दिन भर खराब हो जाएगा उसके सारी ऊर्जा अस्त व्यस्त हो जाएगी आमतौर से ये घंटे दो और पांच के बीच में होते रात को अधिकतम लोगों के ये तीन घंटे रात के दो बजे से लेकर और पांच बजे के बीच में होते लेकिन सभी के नहीं होते किन्हीं का छह बजे तक तापमान नीचे होता है किन्हीं का सात बजे तक तापमान नीचे होता है किन्हीं का चार बजे तापमान वापस लौटना शुरू हो जाता है तो ये तापमान के बीच में अगर कोई उठ जाएगा तो उसके 24 घंटे खराब होंगे और दुष्परिणाम होंगे जब उसका तापमान फिर से उठने लगता है गिरा हुआ तापमान वापस उठने लगता है तभी उठने का वक्त आम तौर से यह ठीक है कि आदमी सूरज के उगने के साथ उठाए क्योंकि सूरज के उगने के साथ ही सबका तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है लेकिन ये नियम है कुछ इसके अपवाद होते हैं जिनके लिए हो सकता है कि सूरज के थोड़ी देर बाद तक भी लेटा रहना जरूरी हो क्योंकि हर आदमी के शरीर का तापमान अलग क्रम से अलग मात्रा से उठता है तो हर आदमी को यह देख लेना चाहिए कि जितनी देर सोने के बाद और जब उठने के बाद मुझे स्वस्थ मालूम होता है वही मेरे लिए नियम है चाहे शास्त्र कुछ भी कहते हों गुरु कुछ भी बताते किसी की सुनने की जरा भी जरूरत नहीं है तो सम्यक निद्रा के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा गहरी और लंबी नींद ले सके वो लेना उचित है लेकिन नींद लेने को कह रहा हूं बिस्तर पर पड़े रहने को नहीं कह रहा हूं बिस्तर पर पड़े रहना नींद नहीं है और जब आपके लिए स्वास्थ्य पूर्ण मालूम पड़े तभी उठना आपके लिए नियम है आमतौर से सूरज के उदय के साथ ये घटना घटनी चाहिए लेकिन हो सकता है कुछ को न घटती हो तो उसमें घबराने की चिंतित होने की और अपने आप को पापी समझने की और नरक चले जाने के डर की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि कई जल्दी उठने वाले भी नरक चले जाते हैं और कई देर से उठने वाले भी स्वर्ग में निवास कर रहे हैं कोई इससे कोई संबंध आध्यात्मिकता और गैर आध्यात्मिकता का नहीं है लेकिन सम्यक निद्रा का राइट स्लीप का जरूर संबंध है तो वो हर व्यक्ति को अपना आयोजन खोज लेना चाहिए एक तीन महीने तक हर व्यक्ति को श्रम पर निद्रा पर और आहार पर प्रयोग करने चाहिए और देखना चाहिए कि मेरे लिए सर्वाधिक स्वास्थ्यपूर्ण, सर्वाधिक शांतिपूर्ण सर्वाधिक आनंदपूर्ण कौन से सूत्र हो सकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को अपने सूत्र खोज लेने चाहिए कोई दो व्यक्ति एक जैसे नहीं है इसलिए कोई सामान्य नियम किसी के लिए कभी लागू नहीं होता और जब भी कोई सामान्य नियम लागू करने की कोशिश करता है तो उसके दुष्परिणाम होते एक, एक व्यक्ति इंडिविजुअल है एक एक व्यक्ति अनूठा अद्वती और यूनिक है।, है उस जैसा कोई दूसरा आदमी जमीन पर कहीं भी नहीं। इसलिए कोई नियम उसके लिए नियम नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी जीवन प्रक्रिया से नियम को न खोज ले तो किताबें शास्त्र और गुरु खतरनाक सिद्ध होते हैं क्योंकि उनके पास रेडीमेड फॉर्मूला होते हैं तैयार फार्मूला होते हैं वो बता देते हैं कि इतने बजे उठना चाहिए ये खाना चाहिए ये नहीं खाना चाहिए ऐसा सोना चाहिए ऐसा करना चाहिए ये रेडीमेड फार्मूला खतरनाक है वो समझने के लिए ठीक है लेकिन हर आदमी को अपने जीवन में अपनी व्यवस्था खोजनी पड़ती है हर आदमी को अपनी साधना खोजनी पड़ती है हर आदमी को साधना का पथ स्वयं चल के निर्मित करना होता है कोई राजपथ नहीं है जो बना बनाया है जिसपे आप गए और चलने लगे ऐसा कहीं कोई राजपथ नहीं है साधना बिल्कुल पगडंडी की भांति है और वो भी ऐसी पगडंडी की भांति जो पहले से तैयार नहीं है आप चलते हैं जितना चलते हैं उतनी ही तैयार होती है। और जितना आप चल लेते हैं उतना आगे की समझ बढ़ जाती है और आगे के लिए निर्मित हो जाती है तो ये तीन सूत्र और ध्यान में ले लेना जरूरी है सम्यक आहार सम्यक श्रम और सम्यक निद्रा अगर इन तीन सूत्रों पर ठीक से ठीक ठीक इन सूत्रों पर जीवन की गति हो तो वो जिसे मैं नाभि केंद्र कह रहा हूं जो कि द्वार है आपने जीवन का उससे खुलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है और वो खुल जाए उस द्वार के निकट हम पहुंच जाए तो एक बहुत ही अभिनव घटना घटती है जिसका हमें सामान्य जीवन में कोई भी अनुभव नहीं सांझ को मैं यहां से गया और एक मित्र मिले और उन्होंने कहा कि आप कहते हैं वो तो ठीक है लेकिन जब तक हमें संतोष न मिल जाए तब तक तो बड़ा मुश्किल मैं उनसे कुछ कहा नहीं वो शायद सोचते हो कि मेरे कहने से संतोष मिल जाएगा तो बिल्कुल गलती में हैं और समय खराब कर रहे हैं अपनी तरफ से जो मुझे मेहनत करनी है वो मैं कर देता हूं लेकिन आपकी तरफ उससे बहुत बड़ी मेहनत शेष रह जाती है वो अगर आप नहीं करते हैं तो मेरे कहने का कोई प्रयोजन नहीं कोई अर्थ नहीं मुझे निरंतर लोग कहते हैं कि हम ये चाहते हैं शांति चाहते हैं आनंद चाहते हैं आत्मा चाहते हैं आप तो सब चाहते हैं लेकिन चाहने से जगत में कुछ भी नहीं मिलता है अकेली चाह है, बिल्कुल इंपोर्टेंट बिल्कुल नपुंसक उसमें कोई शक्ति नहीं चाह के पीछे संकल्प और श्रम भी तो चाहिए आप चाहते हैं तो ठीक है। लेकिन उस चाय के लिए आप कितना श्रम करते हैं उस चाहे के लिए आप कितने कदम उठाते हैं। आप क्या करते हैं अपनी चाहे के लिए मेरे हिसाब में तो आप चाहते हैं इसका एक ही सबूत है कि आप उस चाहे के लिए क्या करके बताते हैं नहीं तो कोई सबूत नहीं क्या आप चाहते भी हैं जब कोई आदमी किसी चीज को चाहता है तो उसके लिए कुछ श्रम करके दिखाता है वो श्रम ही इस बात की गवाही होता है कि उस आदमी ने चाह कुछ लेकिन आप कहते हैं चाहते तो हम हैं लेकिन श्रम उसके लिए कोई संकल्प वो सब हमारे ख्याल में नहीं अंत में एक बात और धरा दूं तीन केंद्रों की मैंने बात कही है बुद्धि का केंद्र मस्तिष्क भाव का केंद्र हृदय और ना भी ना भी किसका केंद्र है विचार का केंद्र है बुद्धि भाव का केंद्र है हृदय ना भी किसका केंद्र ना भी संकल्प का केंद्र है विल पावर का केंद्र है नाभी जितनी सजग होगी उतना ही संकल्प तीव्र होगा विल फोर्स तीव्र होगी उतना ही करने की दृढ़ता और बल और आत्म ऊर्जा उपलब्ध होती है या इससे उल्टा सोचने जितना आप संकल्प करेंगे जितना करने का बल लेंगे उतनी ही आपकी नाभि का केंद्र भी विकसित होगा ये दोनों अंतर निर्भर ये एक दूसरे से संबंधित बातें हैं जितना विचार करेंगे उतना बुद्धि विकसित होगी जितना आप प्रेम करेंगे उतना हृदय विकसित होगा जितना आप संकल्प करेंगे उतना आपकी आपकी अंतर ऊर्जा का केंद्रीय चक्र वो जो केंद्रीय कमल है का वो विकसित होता है एक छोटी सी कहानी और अपनी बात में पूरी करूं एक फकीर अंधा फकीर गांव में भीख मांग रहा था उसके पास तो आंखें नहीं थी भीख मांगते हुए वो मस्जिद के द्वार पर पहुंच गए मस्जिद के, के द्वार पर उसने हाथ फैलाया और मांगा कि मुझे कुछ मिल जाए मैं भूखा हूं पास से निकलते हुए लोगों ने कहा पागल ये ऐसा घर नहीं है जहां कोई भीख मिल सके ये तो मस्जिद ये तो मंदिर है यहां कोई रहते ही नहीं तू कहा भीख मांग रहा है ये तो मस्जिद है यहां कुछ भी नहीं मिलेगा और कहीं आगे बढ़ो वो फकीर हंसने लगा और उसने कहा अगर भगवान के घर से कुछ नहीं मिलेगा तो फिर किस घर से मिलेगा ये तो अंतिम घर आ गया भूल से मैं अंतिम मकान के सामने आ गया अब यहां से कैसे हटूं और हटूं तो कहां जाऊं क्योंकि इसके आगे कोई घर नहीं अब मैं यही रुक जाऊंगा और यहां से लेकर ही हटूंगा लोग हंसने लगे उन्होंने तो पागल यहां कोई रहता ही नहीं तुझे देगा कौन उसने कही कहा सवाल नहीं है लेकिन भगवान के घर से अगर खाली हाथ लौटना पड़ेगा तो फिर हाथ कहां भरे जा सकेंगे फिर तो कहीं हाथ नहीं भरे जा सकते अब आ ही गया हूं इस द्वार पर तो हाथ भर के ही लौटूंगा वो फकीर वहीं रुक गया और एक वर्ष तक उसके हाथ वैसे ही फैले रहे और उसके प्राण वैसे ही पुकार करते रहे और गांव के लोगों से पागल कहने लगे और गांव के लोग उससे कहने लगे तू बिल्कुल ना समझ तू हाथ फैलाए बैठा हुआ यहां कुछ भी मिलने को नहीं है लेकिन वो फकीर भी एक था वो बैठा ही रहा और बैठा ही रहा और बैठा ही रहा और एक वर्ष बीत जाने के बाद उस गांव के लोगों ने देखा कि शायद उस फकीर को कुछ मिल गया उसके चेहरे की रौनक बदल गई उसके आस पास एक शांति की हवा उठने लगी उसके आसपास एक रोशनी खड़ी हो गई एक सुगंध बहने लगी वह आदमी नाचने लगा जिसकी आंखों में आंसू थे वह राहत आ गई वो जैसे मुर्दा हो गया था इस वर्ष में उसके प्राण फिर से खिल उठे, वो नाचने लगा लोगों ने पूछा कि क्या तुम्हें मिल गया उसने कहा कि यह असंभव था कि न मिलता क्योंकि मैंने तय कर लिया था कि या तो मिलेगा और या फिर मैं नहीं रह जाऊंगा जो मैंने चाह था वो मुझे उपलब्ध हो गया और मैंने तो शरीर के लिए रोटी चाही थी और मुझे आत्मा के लिए रोटी भी मिल गई और मैंने तो शरीर की भूख मिठानी चाही थी और मेरी आत्मा की भूख भी मिट गई लेकिन वे पूछने लगे तुझे मिला कैसा तूने कैसे पाया उसने कहा मैंने कुछ भी नहीं किया लेकिन मैंने अपनी प्यास के पीछे अपने पूरे संकल्प को खड़ा कर दिया और मैंने कहा अगर प्यास है तो उसके साथ पूरा संकल्प भी चाहिए मेरा पूरा संकल्प सांप था मेरी प्यास पूरी हो गई मैं उस जगह पहुंच गया जहां वो पानी मिल जाता है जिसे पीने से फिर कोई प्यास नहीं रह जाती संकल्प का अर्थ है जो हम चाहते हैं जो हमें ठीक दिखाई पड़ता है जो हमें, हमें मालूम होता है कि रास्ता है उस पर चलने का आत्मबल भी जुटाना और साहस जुटाना और दृढ़ता जुटानी अगर वो नहीं होती तो मेरे कहने से या किसी भी कहने से कुछ भी नहीं हो सकता है और अगर मेरे कहने से होता तब तो बड़ी आसान बात थी दुनिया में बहुत लोग हो चुके हैं जिन्होंने बहुत अच्छी बातें कही है अब तक सारी दुनिया को सब कुछ हो गया होता लेकिन न महावीर कुछ कर सकते हैं न बुद्ध कुछ कर सकते हैं न क्राइस्ट न क्रश न मोहम्मद कोई कुछ नहीं कर सकता है जब तक कि आप ही करने को तैयार नहीं गंगा बही जाती है सागर भरे पड़े हैं लेकिन आपके हाथ में पात्र ही नहीं है और आप चिल्लाते हैं मुझे पानी चाहिए गंगा कहती पानी है लेकिन पात्र कहा? आप कहते हैं पात्र की बात मत करो तुम तो गंगा हो इतना पानी है इसमें तो कुछ हमें दे दो गंगा के द्वार बंद नहीं है गंगा के द्वार खुले हैं लेकिन पात्र तो चाहिए संकल्प का पात्र जहां नहीं है वह साधना की कोई तृप्ति कोई संतोष कभी उपलब्ध नहीं होता है मेरी बातें इतनी शांति से सुनी आज हमारे पहले दिन की तीन बैठकें पूरी होती हैं कल से हम दूसरे दो तत्वों पर विचार करना शुरू करेंगे और अब इस बैठक के बाद हम रात्रि के ध्यान के लिए बैठेंगे एक दस मिनट के लिए तो रात्रि के ध्यान के संबंध में दो तीन बातें समझ लेनी चाहिए फिर हम बैठें लेटने का उपाय हो सकेगा इतनी जगह बन जाएगी ना कि सब लोग लेट सके ठीक पहले समझ लें और फिर रात्रि का ध्यान हम करेंगे सुबह का ध्यान तो बैठ के करने के लिए है सुबह तो जीवन उठता है जागता है इसलिए बैठ के ध्यान करना उपयोगी है रात्रि का ध्यान तो आप बिस्तर पर जब सोने चले जाते हैं तभी बिस्तर पर सोकर ही करने का है और फिर करने के बाद चुपचाप सो जाने का है वो अंतिम सुबह का ध्यान प्रथम जागने के बाद रात्रि का ध्यान अंतिम सोने के पहले सोने के पहले अगर ठीक से ध्यान में उतर जाएं तो सारी नींद परिवर्तित हो जाती है पूरी नींद ध्यान बन सकती है क्योंकि नींद के कुछ नियम हैं उसमें पहला नियम यह है कि रात्रि में जो हमारा अंतिम विचार होता है वह हमारी निद्रा में केंद्रीय होता है और वही सुबह उठने पर हमारा प्रथम विचार होता है रात्रि में सोते समय चित्त में जो अंतिम विचार होता है वो निद्रा में केंद्रीय हो जाता है और सुबह उठते वक्त पहला विचार वही होता है तो रात अगर आप क्रोध में सो गए हैं तो रात्रि भर आपके सपने आपका चित्त क्रोध के आसपास मंडराता रहेगा और सुबह जब आप उठेंगे तो आप पाएंगे कि पहला भाव और पहला विचार क्रोध ही आपके सामने खड़ा हो जाए रात भर हम संजोते हैं उसे जिससे हम रात लेके सो जाते हैं इसलिए मेरा कहना है रात अगर कुछ लेके ही सोना है तो ध्यान को लेके सो जाना चाहिए ताकि रात पूरी नींद ध्यान के आसपास उसी शांति के आसपास मनराती रहे धीरे धीरे आप कुछ ही दिनों में पाएंगे सपने शून्य हो जाते हैं नींद एक गहरी नदी बन जाती और सुबह जब आप उठते हैं छह घंटे आठ घंटे की इस गहरी निद्रा के बाद इस ध्यान के बाद तो जो पहला ख्याल होता तो वो भी शांति का आनंद का और प्रेम का ही होता तो सुबह की यात्रा शुरू करनी है सुबह के ध्यान से और रात्रि की यात्रा शुरू करनी है रात्रि के ध्यान से रात्रि का ध्यान लेट के करने को है बिस्तर पर लेट के करने को यहां हम प्रयोग के लिए अभी लेट के उसको करेंगे लेट के तीन बातें ध्यान में लेनी पहली बात तो कि शरीर को बिल्कुल ही सिथित छोड़ देना है जैसे बिल्कुल शरीर में कोई प्राण ही ना हो इतना ढीला इतना ढीला छोड़ देना जैसे कोई प्राण नहीं और तीन मिनट तक मन में यह भाव करते रहना है कि मेरा शरीर शिथिल हो रहा है शिथिल हो रहा है शिथिल हो रहा है जैसे जैसे मन भाव करेगा शरीर वैसा ही होता चला जाएगा शरीर बिल्कुल सेवक है अनुगामी है हम जो भी भाव करते हैं शरीर वही करता है अगर आप क्रोध से भरते हैं शरीर पत्थर उठा लेता है आप प्रेम से भरते हैं शरीर किसी को हृदय से लगा लेता है आप जो चाहते हैं जो होना चाहते हैं जो करना चाहते हैं मन में भीतर विचार उठता है शरीर क्रिया में उसे परिवर्तित कर देता है हम रोज देखते हैं ये चमत्कार घटते हुए कि भीतर विचार उठता है और शरीर उसे रूपांतरण दे देता है हमने कभी शिथिल होने का विचार नहीं किया अन्यथा शरीर बिल्कुल शिथिल भी हो जाता शरीर तो इतना शिथिल हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कि शरीर है भी या लेकिन थोड़े दिन के प्रयोग से ये हो जाता है तो तीन मिनट तक सोचते रहना भाव करते रहना अभी तो मैं आपको सुझाव दे दूंगा ताकि आपको ख्याल में आ जाए तो जब मैं सुझाव दूं कि शरीर शिथिल हो रहा है तो आप मन में भाव करते जाएंगे शरीर शिथिल हो रहा है शिथिल हो रहा है शरीर शिथिल हो जाएगा शरीर के शिथिल होते ही श्वास शांत हो जाएगी शांत होने का मतलब बंद नहीं लेकिन धीमी आहिस्ता और गहरी हो जाएगी फिर तीन मिनट तक मन में भाव करना है कि मेरी श्वास भी शांत होती जा रही है श्वास भी शिथिल होती जा रही है। तब धीरे दीर धीरे श्वास भी बिल्कुल शांत और सम हो जाती जब श्वास शांत हो जाती और इन तीनों का संबंध है जब शरीर शिथिल होगा तो श्वास तो अपने आप शांत होगी जब श्वास शांत होगी तो मन अपने आप शांत होगा तो पहले हम शरीर पर शिथिलता का भाव करेंगे उससे श्वास शांत होगी फिर श्वास की शिथिलता का भाव करेंगे उससे मन शांत होगा और फिर तीसरा सुझाव मैं आपको दूंगा कि अब आपका मन भी शांत और शून्य होता जा रहा है तो ऐसा थोड़ी थोड़ी देर तीनों सुझावों को करने के बाद दस मिनट के लिए मैं कहूंगा कि अब मन बिल्कुल शांत हो गया तो जैसे हम सुबह बैठे रहे थे वैसे ही चुपचाप शांति में लेटे रहेंगे कुत्ते की आवाज आएगी कोई पक्षी चिल्ला कोई और कुछ आवाज होगी उसे चुपचाप आप सुनते रहना जैसे कोई सूना कमरा हो कोई आवाज आती हो गूंजती हो और चली जाती हो ना तो उस आवाज के लिए सोचना है कि ये मुझे क्यों सुनाई दे रही है ना ये सोचना है कि कुत्ता क्यों भौंक रहा है क्योंकि आपका कुत्ते से कोई संबंध नहीं है आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं की क्यों भोंक रहा है या हम ध्यान कर रहे हैं ये दुष्ट हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ इससे भी कोई संबंध नहीं है कुत्ते को आपका बिल्कुल पता नहीं कि आप ध्यान कर रहे हैं उसको कोई मालूम नहीं है इसका वो बिल्कुल अनजान है वो अपने काम में लगा है उसे आपसे कुछ लेना देना नहीं है वो भौंक रहा है उसे भोंकने देना है वो डिस्टर्बेंस नहीं है आपके लिए जब तक आप उसे डिस्टर्बेंस ना बना ले और वो डिस्टर्बेंस तब बनता है जब आप रेसिस्ट करते जब आप ये चाहते है कि कुत्ता न भोंके तब परेशानी शुरू हो जाती लेकिन कुत्ता भोंक रहा है जरूर भोंके हम ध्यान कर रहे हैं हम जरूर ध्यान कर रहे हैं इन दोनों में कोई झगड़ा नहीं कोई विरोध नहीं आप कुत्ते की आवाज आएगी और निकलेगी और चली जाएगी मैं एक छोटे से गांव में ठहरा हुआ था एक छोटे से रेस्ट हाउस एक राजनीतिक नेता भी मेरे साथ ठहरे हुए थे रात उस रेस्ट हाउस में न मालूम क्या हुआ कि गांव भर के कुत्ते जैसे इकट्ठे हो गए वो बहुत चिल्लाने लगे वो नेता बहुत परेशान हो गए वो उठ के मेरे कमरे में आया और कहा कि आप सो गए हैं क्या क्योंकि मैं तो बड़ी मुश्किल में पड़ा हमसे कोई मामला है हमारा कोई महत्व है इसलिए हमें भगाया जा रहा है तो कुत्ते भी बेचारे कुत्ते तो है वो समझ गए होंगे कि आपको कोई जरूरत है आप कुछ उन्हें इम्पोर्टेंस देते हैं महत्व तो देते हैं तो वो लौट आते और रह गई बात यह कि कुत्तों को तो कोई खबर नहीं है कि यहाँ कोई नेता ठहरे हुए कि वो आपके लिए चिल्लाते हो आदमी तो है नहीं आदमियों को पता चल जाए तो नेता के आसपास पास इकट्ठे हो जाते हैं अभी कुत्तों में इतनी कल नहीं आई तो नेता आ जाए तो इकट्ठे हो जाए कुत्ते अपने रोज ही आते होंगे आप ये व्यर्थ का अपने मन में भावना ले की मेरी महत्ता के कारण ये सब यहाँ इकट्ठे हो गए उनको बिल्कुल पता भी नहीं होगा रह गई आपके न सोने की बात तो कुत्ते आपको नहीं जगा रहे हैं आप खुद ही जागे जा रहे हैं आप व्यर्थ ये सोच रहे हैं कि कुत्तों को नहीं भोंकना चाहिए आपको क्या कुत्तों को भोंकने का हक है आपको सोने का हक इसमें दोनों में कोई विरोध नहीं ये पैरल चलती हैं चीजें इनमें कहीं कोई कटाव नहीं कुत्ते भोंकते रहेंगे आप सोते चले जाएंगे ना कुत्ते ये कह सकते हैं कि आप मत सोइए हमारे भोंकने में बाधा पड़ती है ना आप कह सकते हैं तो मैंने उनसे कहा आप स्वीकार कर ले कि कुत्ते भोंक रहे हैं और चुपचाप सुने अस्वीकार छोड़ दे एक्सेप्ट कर लें स्वीकार कर ले और स्वीकार करते ही आप पाएंगे कि कुत्तों का भोंकना भी एक संगीतपूर्ण लयबद्धता में परिवर्तित हो जाता है। फिर वे पता नहीं कब सो गए सुबह उठकर उन्होंने कहा कि मैं सच में हैरान रह गया जब कोई रास्ता ना रहा पहले तो आपकी बात मुझे नहीं जची मेरी बात एकदम से किसी को भी नहीं जचती उनको भी नहीं जची लेकिन जब कोई रास्ता ही न रहा और मजबूरी आ गई और देखा जब कोई उपाय ही नहीं है या तो नींद खराब करूं या आपकी बात मानू जब दो ही विकल्प रह गए तो फिर मैंने कहा कुत्तों की तरफ तो मैंने ध्यान दे लिया आपकी आप बात पे भी ध्यान देकर देख लो तो फिर मैं चुपचाप लेट गया और सुनता रहा और मैंने स्वीकार कर लिया और मुझे पता नहीं कब नींद लग गई और कुत्ते पता नहीं कब रहे और कब बंद हो गए और मैं सचमुच पूरी रात ही सो पाया आप विरोध नहीं करें जो बिचारों तरफ है उसे चुपचाप सुनते रहे ये जो चुपचाप सुनते रहना है ये बड़ी अद्भुत ये जो नॉन रेसिस्टेंस है ये जो आप्रतिरोध है ये जो अविरोध है जीवन के प्रति अविरोध ही ध्यान में ले जाने का सूत्र तो पहले हम शिथिल होंगे फिर हम अविरोध के भाव में चुपचाप सुनते रहेंगे ये प्रकाश बुझा दिया जाएगा ताकि आपको ख्याल न रह जाए कि दूसरे लोग मौजूद हैं, क्योंकि कुत्तों को भूलना आसान पास पड़ोस के आदमियों को भूलना और भी कठिन तो सब थोड़े फासले पर हो जाएंगे ताकि लेट सके कुछ लोग यहाँ पीछे आ जाए कुछ यहाँ मंच पे आ जाए जो लोग जो लोग परिचित हैं वो थोड़े दूर हटाएं जो अपरिचित हैं वो मेरे सामने रह जाए और अपनी अपनी लेटने की जगह बना लें, कोई किसी को छूता हुआ नहीं होगा